देवी भागवत ग्यारहवा स्कंद कामना और सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग तदनंतर पुष्टि श्री और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए द्विज को चाहिए कि पुष्पों की आहुति दे लक्ष्मी चाहने वाला पुरुष लाल पुष्पों से हवन करे इससे उसे लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है बिल्व फल के खंडों पत्रों और पुष्पों से हवन करके पुरुष उत्तम लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है संविधाएँ भी विल वृक्ष की ही होनी चाहिए दूध और घृष से मिश्रित हवन करें सात दिनों तक प्रतिदिन दो दो सौ आहुतियाँ देने पर वह लक्ष्मी को पाने का अधिकारी होता है तीन मधुओं से युक्त लाजा का हवन करने से पुरुष को कन्या प्राप्त होती है इस विधि का पालन करने से कन्या अभिलषित वर प्राप्त कर लेती है एक सप्ताह तक लाल कमल की सौ आहुति देने पर सुवर्ण की प्राप्ति होती है गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सूर्य का तर्पण करने से जल में छिपा हुआ सुवर्ण पुरुष प्राप्त कर लेता है अन्न का हवन करने से अन्न के तथा ब्रीही का हवन करने से पुरुष ब्रीही के स्वामी हो जाते हैं बछड़े के गोबर के खंडों का हवन करने से पुरुष पशुधन पा लेता है दूध और घृत में प्रियंगों के हवन से प्रजा की अनुकूलता प्राप्त करता है खीर बनाकर हवन करे और उसे भगवान सूर्य को अर्पण करके ऋतु स्नाता ब्राह्मणी को भोजन कराए तो पुरुष को श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है पलास के अग्रभाग से युक्त समिधा का हवन करके पुरुष आयु प्राप्त करता है पीपल गूलर वट और पाकड़ की समिधा का हवन आयु प्रदान करने वाला है शीरी वृक्षों की अग्रभाग युक्त संविधाओं से जो तीनों मधुओं से आर्त हो तथा विहियों से सौ आहुति देकर पुरुष सुवर्ण और आयु प्राप्त करता है सुनहरे रंग के कमल से आहुति देने पर 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है दुर्वा दूध मधु अथवा घृष से प्रतिदिन 100-100 आहुति देने पर एक सप्ताह में अपमृत्यु दूर होती है ऐसे ही समी की संविधा अन्न खीर और घृत की एक सप्ताह तक दी हुई सौ सौ आहुतियाँ अपमृत्यु का विनाश करती है नग्रोध की समिधा का हवन करके खीर का हवन करें। एक सप्ताह तक प्रतिदिन सौ सौ आहुतियाँ होनी चाहिए इसके प्रभाव से अपमृत्यु दूर हो जाती है केवल दूध पीकर गायत्री का जप करता रहे इससे एक सप्ताह में वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है यदि मौन रहकर बिना कुछ खाए पिए जब करे तो तीन रात में यम के पास से मुक्त हो जाता है यदि जल में डूबकर कर जब करे तो उसी क्षण मृत्यु से छुट्टी मिल जाती है यदि वृक्ष के नीचे बैठकर कर जब करे तो एक महीने में राज्य मिल सकता है मूल फल और पल्लों सहित बिल्व की आहुति राज्य प्रदान करती है कमल की सौ आहुति देने पर मानव निष्कंठक राज्य प्राप्त करता है अघहनी के चूर्ण की लपसी का हवन करके पुरुष ग्राम प्राप्त करता है पीपल के वृक्ष की संविधाओं का हवन युद्ध आदि के अवसर पर विजय प्रदान करता है मदार की संविधा के हवन से पुरुष सर्वत्र विजयी होता है क्षेर से संयुक्त वेद के पत्रों से अथवा क्षीर से यदि स्व आहुति दी जाए तो एक सप्ताह में वृष्टि होती है अथवा नाभी पर्यंत जल में खड़े होकर एक सप्ताह तक जप करने पर वृष्टि होती है जल में भस्म की स्व आहुति देने से घोर वृष्टि बंद हो जाती है पलाश की संविधा से हवन करने पर ब्रह्म तेज प्राप्त होता है पलाश के पुष्पों की आहुतियाँ संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करती है दूध की आहुति मेधा तथा घृत की आहुति बुद्धि की प्राप्ति में सहायक है ब्राह्मी बूटी के रस को गायत्री के मंत्र से अभिमंत्रित करके यदि पान किया जाए तो निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है ब्राह्मी बूटी के पुष्पों का हवन करने से सुगंध तथा तंतुओं के हवन से उसी के समान पट प्राप्त होते हैं मधुमिश्रित विल्व पुष्पों की आहुति इष्ट को वश में करने वाले हैं